विचार हो रहा था कि जैसे सुक्ति रज, में रजता देखने का समय में सुक्ति का स्पूर्ण होने पर भी रजत भेद जो सुक्ति में है स्वाभाविक है वो भान नहीं होता है इसी प्रकार की अविद्या अवस्था में आत्मा का स्पूरण होने पर भी जो सुखित्व भेद स्वाभाविक है आत्मा में आत्मा असुखी है आत्मा में असुखित्वित्व जहाँ रहेगा वहाँ सुखित्व नहीं रहेगा सुखित्व भेद, भेद इसका भान नहीं होता है अगर सुखित्व भेद ये भान होगा तो फिर सुखित्व का आरोप नहीं हो पाएगा जैसे उष्ण का भान होगा तो फिर वहाँ शीत का ज्ञान नहीं होगा आगे तो टीका में उत्तम अर्थम सं क्षिप्य निगमयति ये जो विचार हुआ इसका संक्षेप करके अभी नचोत्पत्ति ये बहुत गुरुत्वपूर्ण तो श्लोक है उसका सार कहते हैं भाष्य में तस्मात तस्मत एव आत्मनि सुखिवादय कल्पिताह इसलिए आत्मा का वास्तव स्वरूप है निर्भिशेष इसी प्रकार के निर्विशेष आत्मा में सुखित्व आदय जो भी धर्म सब मैं सुखी हूँ दुखी हूँ करता हूँ भूखता हूँ ये सारे धर्म विशेषाह ये सब कल्पित आत्मा निर्विशेष है निर्विशेष आत्मा में ये सब विशेष कल्पित है टीका में पूर्व पृष्ठ में है असुखित्वादेर अकल्पित्व असिद्धम सिद्धांत कह दिया कि आत्मा में असुखित्वादी ये वास्तव है तो पूर्व पक्ष कहता है कि असुखित्वादर अकल्पित्व ये अकल्पित है अर्थात सिद्धांत कहा वास्तव है पूर्व पक्ष कहता है कि असिद्धम ये बात ठीक नहीं है आत्मा असुखी है ये बात ठीक नहीं है ये आशंक्य निरस्यते सिद्धांति उसका निराश कर रहे हैं अर्थात तो सिद्धांत कहेगा कि आत्मा असुखी है पूर्व पक्ष कहेगा ये बात ठीक नहीं है सिद्धांति उसका फिर निराकरण करेगा भाष्य में यु असुखित्वादी शास्त्र आत्मनस तत्वादी विशेष एव इति सिद्धम सिद्धांत कहता है कि जो सब शास्त्र आत्मा असुखी है ऐसा कहते है वो सब शास्त्र यही करते हैं कि आत्मा में सुखित्व नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए वो सब शास्त्र वो है यु असुखित्वादि शास्त्रम अर्थात आत्मा असुखी है इस प्रकार के जो कहने वाले शास्त्र है ये सब शास्त्र तत्व सुखित्वादि विशेष निवृत्ति अर्थम आत्मा में सुखित्वादि ये सब धर्म ये नहीं है ये सब का निवृत्ति करने के लिए तत् तो तो सुखित्व आदि विशेष आत्मा में जो कल्पित तो है सुखित्व आदि ये सब का निवृत्ति करने के लिए तीन नंबर टिप्पणी विशेष निवृत्ति अर्थम एवती न तो विशेषतया असुखित्वादि प्रतिपादनार्थम अर्थात आत्मा में असुखित्व धर्म रहे ऐसा शास्त्र का कार्य नहीं है शास्त्र का कार्य है कि आत्मा में सुखित्व इत्यादि धर्म का निराकरण कर असुखित्व को एक विशेषण फिर आत्मा में डालना वो कार्य नहीं है न तो विशेषतः असुखित्वि प्रतिपादनार्थम विशेष धर्म आत्मा में के धर्म असुखित्व ये प्रतिपादन करने के लिए नहीं है क्यों असुखित्व धर्म आत्मा में नहीं रखेंगे कहते तेसा आत्मस्वरूपत्व विशेषत्व से एवं वो जो असुखित्व इत्यादि है वो आत्मा का स्वरूप ही है आत्मा स्वरूप तो असुखी क्योंकि सुख रूप है इसलिए वो सुखी होगा ऐसा नहीं है तो इसलिए असुखी वो, वो उसका स्वाभाविक रूप स्वरूप है नहीं है है आत्मा सुखी नहीं है आत्मा सुख है जो धनी है वो धन नहीं है इस प्रकार के आत्मा सुखी नहीं है आत्मा सुख है तो होने से सुखी नहीं है तो असुखी धर्म नहीं है भाई एव आत्मस्वरूपत्व ये जो असुखित असुखित का अर्थ हो गया सुख रूप सुखरूप आत्म का स्वरूप है इसलिए वो कोई विशेषण नहीं है विशेषत्व अभाव एवकार कृत भाष्यकार है कि एवं शब्द व्यवहार किए हैं टीकाकार कह रहे हैं कि एवकार का यही अर्थ है भाष्य में एव एवकार कहाँ है द्वितीय पंक्ति में है तथा तो, तो तो तो सुखित्व आदि विशेष निवृत्ति अर्थम एव तो सुखित्व का निवृत्ति करने मात्र अर्थात असुखित्व को वहाँ डालने के लिए नहीं है आत्मा में असुखित्व धर्म स्थापना करने के लिए नहीं है केवल <coughs> सुखित्व का निराकरण करने के लिए टीका में तुकर तुकर तुकर, तुकर, तुकर, क्या आत्मा सुख रूप है वो उसका स्वाभाविक रूप है इसलिए असुखित्व तो एक अलग कोई धर्म वो नहीं है वो उसका स्वभाव है धर्म अर्थात डाला गया रह सकता है कभी नहीं भी रह सकता है इस प्रकार की नहीं है असुखित्व तो आत्मा का स्वभाव है आगे टीका में अस्थूलम शोकांतरम इत्यादि वाक्यम शास्त्र शब्द न जो भाष्य में कहा गया ये तू असुखीवादि शास्त्र कौन सा शास्त्रम है कहते हैं कि अस्थूल और अह्रस्व इत्यादि वो सब शास्त्र शोकांतरम शोकांतरम अर्थात तो शोक अभाव ये सब पांच नंबर दे दिया उसको इत्यादि वाक्यम शास्त्र शब्दे न गृहते ये सब शास्त्र आत्मा को असुखी इस प्रकार के कहते हैं उक्त अर्थे द्रविड़ाचार्य सम्मति माह इस अर्थ में द्रविड़ाचार्य जी के सम्मति ये भी कहते हैं भाष्य में सिद्धम इति आगम विदा सूत्र यहाँ पूर्वपक्ष शंका करता है कि शास्त्र चाणव टिप्पणी देख लीजिए थोड़ा स्पष्ट होगा पदशक्ति सहकारण शास्त्र से प्रमिति जनकत्व शास्त्र प्रमिति का जनक होगा अर्थात शास्त्र आपको प्रमिति का अर्थ ज्ञान शास्त्र ज्ञान का जनक होगा कैसे कहते के पद शक्ति सहकारण शास्त्र पद को कहेगा पद का शक्ति जिसको ज्ञान है उसी को ही अर्थ ज्ञान होगा जैसे कोई विदेशी आदमी आएगा उसका सामने आप कह देंगे कि घटम आनय वो तो कैसे हाथ कहेगा क्या चीज है ये क्योंकि उसको शब्द का शक्ति ज्ञान नहीं है शास्त्र शक्ति ज्ञान के द्वारा प्रमिति का ज्ञान का जनक होता है और अखिल धर्म शून्य ब्रह्मात्मनि न कश्यापि पद से शक्ति रहती ब्रह्म में किसी भी पद का शक्ति नहीं है शक्ति कहते हैं पद उच्चारण करने से अर्थ का ज्ञान हो जाना जिसको शक्ति ज्ञान है घट पद कहने से क्या है तो घट पद कहने से जो कंबुग्रीवादीमान अर्थ है ये शब्द और वो अर्थ दोनों का बीच में एक संबंध है उसको कहते हैं शक्ति तभी घट उच्चारण करने से हमारा बुद्धि में घट आता है पर्वत नहीं आता क्यों घट शब्द का शक्ति पर्वत में नहीं है घट में है तो शक्ति अगर है तभी जाकर के शब्द उच्चारण करने से अर्थ का ज्ञान होगा तो शक्ति जो हो गया वो पद और अर्थ दोनों का बीच संबंध करने वाला किंतु ये ब्रह्म जो है उसके साथ किसी का भी संबंध नहीं होगा कोई भी शक्ति उसमें नहीं रहेगा नहीं रहने से शास्त्र कैसे ब्रह्मों का ज्ञान कराएगा पूर्व पक्षी कहता है नहीं करा पाएगा तो शास्त्र फिर अप्रमाण हुआ क्योंकि शास्त्र का कार्य था ज्ञान बना ज्ञानजनक शास्त्र भी ज्ञान जनक नहीं हुआ क्योंकि किसी पद का शक्ति नहीं है नहीं होने से पूर्व पक्ष कहता है टीका में टिप्पणी में अखिल धर्म शून्य ब्रह्मात्मनी न कसापि पदस्य शक्ति रहती धर्मवत एवं जो धर्म वाला होगा जाति गुण क्रिया संबंध इस प्रकार की जहाँ धर्म रहेगा उसी को ही शक्य कहा जाएगा शक्य जिसको कहते हैं वाच्य इसको घटक क्यूँ कहेंगे इसमें घटत्व तो जाति रहेगा इसको पाचक क्यों कहेंगे क्योंकि ये पचन क्रिया करता है तो इसको पिता क्यों कहेंगे क्योंकि पुत्र के साथ इसका संबंध है तो इस प्रकार के जाति गुण इसको नील क्यों कहेंगे कहेंगे इसमें नील गुण है तो ये जाति क्रिया गुण सम्बंध ये सब होते हैं शक्ति का निरूपक जहाँ ब्रह्म में ना जाति है ना गुण है ना क्रिया है ना संबंध है तो कुछ भी नहीं होने से ब्रह्म को कोई भी शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता है कहेंगे ब्रह्म शब्द तो है कि ब्रह्म शब्द हम कह देंगे आपको अर्थ ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा कहेंगे घट शब्द कहने से अर्थ ज्ञान होता है तो कहते हैं घट शब्द जब कहते हैं वो बालक को पहले किसी ना किसी उपाय से घटो का पहले ज्ञान हुआ जैसे उसका माँ उसको दिखा करके कह दी कि अयम घट बालक ने जान लिया अथवा वो बालक उधर है तो उसका पिता उसका बड़ा भाई को कहते हैं घटम आनय जलम पूरा घटे इस प्रकार के बालक देखता है घटा घटा शब्द उच्चारण होता है फिर उसे जान लेता है अच्छा यही घट शब्द है इसी प्रकार की अगर ब्रह्म कोई व्यवहार का विषय बन जाए तो बालक को ज्ञान हो जाएगा अच्छा ब्रह्म शब्द कहने से ये अर्थ अथवा जैसे उसका माँ उसको दिखा दे कि अयम घट इसी प्रकार के अगर ब्रह्म को दिखा दिया जाएगा तब तो शक्ति ज्ञान हो जाएगा इस प्रकार की कोई उपाय नहीं है उसमें शक्ति ज्ञान कराने के लिए इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि धर्म की धर्मवत सक्यत्वाद, जिसमें जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी इत्यादि धर्म रहेगा वही शक्य होगा तथा ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं रहने से शास्त्र न तत्व प्रामाण्य संभव है अर्थ आह इसलिए शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण नहीं है पूर्व पक्ष कह दिया ऐसा होने से आगम द्रविड़ द्रविड़ाचार्य कहते हैं भाष्य में तु सिद्धम तु तू शास्त्र से क्यों सिवर्तकवा वो कुछ धर्म वहां नहीं डालेगा निवर्तक है अविद्या का निवर्तक है द्वैत का निवर्तक है निवर्तक सास्त्र शास्त्र प्रामाण्य शास्त्र प्रमाण है शास्त्र में प्रामाण्यम सिद्धम क्यों कल्पित धर्म निवर्तक निवर्तक है किसका कहते हैं जो सब कल्पित तो हुए हैं अविद्या हो अविद्या का कार्य हो ये सब का निवर्तक है इति आगम अविदान सूत्रम द्रविड़ाचार्य द्रविड़ाचार्य वो एक भगवान भाष्यकर के पहले एक आचार्य हुए थे तो जो कि अद्वैत वेदांत तो कहे हैं इसलिए भगवान भाष्यकर कहीं उनको उदाहरण देते हैं उनका बाकी क्या नाम पता नहीं द्रविड़ाचार्य ही कहते है द्रविड़ देश के या, या ये वही तो नहीं नहीं है? द्रविड़के भगवान शंकर ना ना, ना ना वो उनका गुरु अथवा गौड़ो पादाचार्य नहीं है गौड़ द्रविड़ द्रविड़ाचार्य नहीं द्रविड़ द्रविडाचार्य एक भिन्न व्यक्ति थे हम पढ़ाता है कि दूसरे ग्रंथों में तो वो अद्वैत वेदांत तो ही कहे है तो इसलिए भगवान भाषाकर उनको कहीं कहीं परामर्श करते हैं का नाम देते हैं अच्छा क्योंकि भगवान भाष्यकर से पहले ये भास्कर भर्तृप्रपंच इत्यादि द्वैताद्वैतवादी हुए थे तो ये किंतु शुद्ध अद्वैतवादी थे अच्छा, आगे ठीक है मैं ब्रह्मणी पदा न्युत्पत्ति अभाव सिद्धम एवं शास्त्र से प्रामाण्यम सिद्धांति तो कह रहा है कि ब्रह्मणी पदा न्युत्पत्ति अभाव्युत्पत्ति शक्ति ब्रह्म में पदों का शक्ति नहीं होने पर भी सिद्धमे शास्त्र से प्राम्यम शास्त्र का प्रामाण्यम तो सिद्ध है कैसे सिद्ध है कहते हैं अभाव बोधन व्युत्पन्न नय पद स्थूलादि स्थूलादिव्युत्पन्न पदे स्वाभाविक द्वैताभाव बोधन अध्यस्त निवर्तकवाद सूत्रार्थ अभाव बोधन व्युत्पन्न नय पद ये जो नय होता है ये क्या करता है अभाव का बोधन कराने के लिए ये समर्थ है जब कह देंगे न घट तो न कहने से ये अभाव का बोधन कराएगा अभाव बोधने व्युत्पन्न नय पदम व्युत्पन्न नय पदम अभाव का बोधन करने में समर्थ है नये पद ऐसे नये पद के साथ संश्लिष्ट होंगे जब स्थूलादि पद तो नये पद और स्थूल पद संश्लिष्ट हो गए क्या कहा जाएगा अस्थूल ऐसे अणु अणु एक विपन्न पद है विपन्न अतः अणु कहने से हमारा बुद्धि में आ जाता है अणु अतः छोटा तो अणु पद विपन्न है नये पद विपन्न है अभी दोनों मिलेंगे तो मिलने से क्या करेगा अणु जो व्युत्पन्न है उसके साथ नया मिलकर के अणु का अभाव को कह तो दोनों पद मिल करके एक अभाव को कह देंगे ये नहीं है तो ये नहीं है तो जो है वो साक्षात शक्ति से अर्थात शब्द से साक्षात नहीं कहा जा रहा है यहाँ राम नहीं है हरि नहीं है गोविंद नहीं है इस प्रकार की कह देते हैं तो जो है उसको साक्षात शब्द से नहीं कहता है निषेधकर्ता जो उनको सब शब्द से कह देता है तो, अभाव बोधन ब्युत्पन्न नये पद तेन संश्रिष्ट अस्थूलादि व्युत्पन्न तो, पद तो संश्रिष्टी स्थूलादिपन पदे स्थूल के साथ का भी नये हो गया हो करके स्वाभाविक द्वैता अभाव बोधन अभी स्वाभाविक द्वैत तो का अभाव का बोधन कराएगा स्थूल ये द्वैत है अणु ये द्वैत है अभी इसका सब अभाव का बोधन करा करके कर बोधन अध्यस्त निवर्तक अध्यस्थ का, का निवर्तक हुआ यही हो गया जो द्रविड़ाचार्य का सूत्र सिद्धम तु निवर्तकत्वात शास्त्र सिद्ध है क्योंकि वो अविद्या का निवर्तक होता है ये सूत्र है इसको शायद महावाष्यकार पतंजलि भी व्यवहार किए हैं जो पाणिनी सूत्र के ऊपर जो भाष्य किए हैं उसमें वो भी कहे हैं कि सिद्धम तो निवर्तकत्वा क्योंकि वहां भी आक्षेप होता है पाणिनी महर्षि कहते हैं कि सभी शब्द नित्य है व्याकरण लोग शब्द को नित्य कहते हैं शब्द अगर नित्य है नित्य अर्थात शब्द पहले से है ये व्याकरण क्या करेगा तो वहां ये देते हैं सिद्धम तू व्याकरण शास्त्र सिद्ध है क्यों निवर्तक शब्द सब सिद्ध है किंतु लोग उसको सब विकृत करके उच्चारण करेंगे ये जो लोगों का अज्ञान होता है शब्द के बारे में वो अज्ञान को निवृत्त कराएगा लोग जो उसको विकृत करेंगे उसको निवृत्त करा के शास्त्र प्रमाण होगा तो व्याकरण शास्त्र उस दृष्टि से प्रमाण होगा ऐसे शायद महावाश्य में वो पतंजलि महर्षि कहें इसको व्यवहार किए सिद्धंतु अच्छा अभी ये बत्तीसवा कार्य का उच्चारण करेंगे नहीं कट अच्छा अभी सिद्धांती पूर्व श्लोक में कह दिया निरोधादि अभाव कोई प्रलय नहीं है कोई सृष्टि नहीं है कुछ भी नहीं है यही परमार्थता है वास्तविक यही है अभी पूर्व पक्ष कहता है यद उत्तम निरोधादि अभाव से परमात्रता तद अयुक्तम निरोधादि निरोध प्रलय प्रलय नहीं है ऐसा आपने जो कह दिया यही परमात है अर्थात यही वास्तव स्थिति है तद अयुक्त ये बात ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है पूर्व पक्ष कहता है कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु नाना विशेष नव टिप्पणी दे दिया धर्म इति वस्तु धर्म और धर्मी जैसे उदाहरण देते हैं घटत्व घटादि रूपमित यावत घटत्व घट तो घटत्व हो तो गया धर्म घट हो गया धर्मी ये वस्तु जो होते हैं वो धर्म धर्मी रूप होते हैं तो होने से सामान्य विशेषात्मक वस्तु वस्तु नाना रसम नाना रसम दस नंबर दे दिया अनेक विधो नाना प्रकार के सब होते हैं इस प्रकार की मते भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं कि वस्तु नाना रूप होता है धर्म धर्मी रूप होंगे तो कोई भी वस्तु है वो धर्म धर्मी रूप होगा धर्म धर्मी रूप होगा तो निरोधा दे पाठ संशोधन करना है आगे निरोधा दे है सुसाध्यवात निरोधा दि सुसाध्य साध्या हो गया ना निरोधा दे है सुसाध्यवात दीर्घ कट जाएगा तो भर्त प्रपंच वाला कहते हैं कोई भी वस्तु है धर्म धर्मी रूप होगा धर्म धर्मी रूप होगा वो धर्म का कभी नाश होगा तो फिर कभी कोई धर्म बन जाएगा ये सब होगा तो ये तो सृष्टि प्रलय होगा ही होगा सृष्टि प्रलय सुसाध्य है ऐसे आशंका करके सिद्धांती उतर देता है अच्छा अर्थात ये जो सृष्टि प्रलय ये सब कुछ है नहीं सिद्धांति कह दिया पूर्व पक्ष कहता की बिल्कुल है क्यों नहीं है वस्तु सर्व धर्म धर्मी वाले है धर्म वाला है तो ऐसे परिवर्तन होता ही रहेगा सृष्टि प्रलय होता ही रहेगा अच्छा इसका उत्तर सिद्धांत श्लोक में सुसाध्य न दुसाध्य पूर्व पक्ष कहा कि हो नहीं पाएगा सिद्धांत मतलब सिद्धांत कह दिया कि सृष्टि प्रलय इत्यादि हो नहीं सकते हैं पूर्व पक्ष कह दिया बिल्कुल होंगे ये आराम से इसका सिद्ध किया जा सकता है सुसाध्य अर्थात सुखे न साध्य सुसाध्य ईसा दुसु साधद से खल होने से न ये तो ऋहलोरण्य साध्य साधन योग्य आराम से सिद्ध किया जा सकता है भावे रसदिरेवायद मद्वयन च कलिता भावा अप्य न तस्मादयता शिवादे शिवा। शिवा। अच्छा इसका थोड़ा देख लीजिए अयम एव <स्णादा> च कल्पितः जैसा है अयद्व उत्तरार्ध जैस भावित अद्यापना भाव अद्वन कल भाव बहुवचन तस्माता शिवा अच्छा। अयम एव अयम कह करके अयम आत्मा यही आत्मा ही एव एव करके न अन्य आत्मा ही कल्पित हुआ है अयम एव वाक्य का अंतिम हो जाएगा कल्पित किंतु दो उपाय से एक हो गया कि असदभी भावे ही और दूसरा हो गया और अद्वन अयम आत्मा दो प्रकार से कल्पित होता है एक हो गया असदभीर भावे और दूसरा हो गया ये तो ये आत्मा ही कल्पिता इसका अर्थ पहले देखेंगे जैसे एक वहाँ विद्यमान है रज्जु और उसमें कल्पना करता है कोई माला कोई दंड कोई सर्प कोई जलधारा भूचिद्र नाना प्रकार की कल्पना कल्पना होता है ये जितने सारे कल्पना होते हैं उसमें वास्तव कौन है इसलिए सब असत इसलिए अयम वहाँ इम रज्जु तो असद भीर भाव ही कल्पिता इसी प्रकार की आत्मा भी आत्मा ये असद भावों के द्वारा सब कल्पित है फटाफट नदी पर्वत जो भी सब दिखते हैं ये सब असद है जैसे रजू में दिखने वाला ये सब है केवल मनो चलने से ही ये सब दिखते हैं मन नहीं चलाते हैं, ये सब नहीं है तो ये हो गया कि भाव सब असद ये मतलब भाव सब असद है आत्मा का ये आत्मा में ये सब अध्यस्त कल्पित मात्र है अच्छा इनको कहा जाएगा सब विशेष है क्योंकि जो माला देखता है वो सर्प नहीं देखता है जो सर्प देखता है वो दंड नहीं दंड वाला भूचित्र नहीं सब विशेष अलग अलग हो गया किन्तु सभी लोग यहाँ इदम अयम यम इस प्रकार के देखते हैं इसको कहते हैं कि अद्वयन सामान्य ये सामान्य अंश तो सभी में रहता है तो ये जो श्लोक में दिया अध्ययन अध्ययन अर्थात सामान्य न और भावा कह देने से भावेर कहने से विशेष रूप ये आत्मा ही सामान्य रूपे नशेष रूपे न कल्पित होता है ये सामान्य रूप प्रत्येक विषय विशेष के साथ जाता है जैसे हम कहते हैं कि वहा कह दिए कि अयम सर्प इम माला और इदम भूछिद्रम ये अयम इदम इम ये सब के साथ गया कितु ये माला भू सर्प ये सब अलग अलग हो गए इसी प्रकार की यहाँ भी जब कल्पित होता है हम कहते हैं घट सन और वस्त्र सत्य नदी सती ये सब अलग अलग कर देते हैं किंतु ये सत्य सभी के साथ है तो ये जो सद अंश है यही आत्मा का सामान्य अंश है सभी के साथ गया और जो घट है वो पट नहीं जो पटा है वो नदी नहीं है नदी है पर्वत नहीं ये सब विशेष सब अलग अलग हो गया क्योंकि सभी के साथ सत सत सत्य जुड़ा हुआ है तो ये अंश सा और ये घटापटन नदी पर्वत ये दोनों ये आत्मा में ही अध्यस्त है कल्पित हैं। जैसे रजू में इदम भी है और ये सर्प अंश भूचित्र अंश ये सब रजु में ही कल्पित हैं। इसी प्रकार के यहाँ सामान अधिकरण ने यहाँ व्यवहार नहीं होता है अर्थात आत्मा में ये दो पदार्थ कल्पित होते हैं आ, कह सकते हैं कि सामान्य और विशेष में हम समान नहीं करते हैं कहते हैं कि अयम सर्प जिसको अयम कहते हैं उसी को सर्प कहते हैं वो दिनों में सामान्य विशेष में समान होता है क्योंकि विशेषण विशेष बनते हैं जो, तो तो तो तो जो सत कहते हैं तो जो सत है वो कहा घटा पांच दिन के बाद रहा नहीं वो तो खाली कह देने के लिए कह देता है घटत सत्य तो व्यावहारिक सत्य देता है तो अभी जैसे जिस समय में हमको सर्पो दिखता है सर्प के साथ जो अयम दिखता है वो अयम वास्तव है ना वो संश्ष्ट अयम वो कल्पित है इसी, इसी प्रकार की घट सैन कहने का समय वो जो सन दिखता है ना वो संशिष्ट सन है संश्लिष्ट सत होने से वो कल्पित है इसी प्रकार की यहाँ जब वो संश्लिष्ट अध्यक्ष अंश हट जाएगा तब वो इदम अंश केवल आधार का अधिष्ठान का हो गया भ्रम का क्षेत्र में तीन शब्द व्यवहार करते हैं अधिष्ठान एक आधार और एक अध्यस्त अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसका ज्ञान होने से ब्रह्म का निवृत्ति हो जाएगा सुक्ति हो गया अधिष्ठान और एक हो गया आधार आधार होता है इदम्, जो कि भ्रम काल में भी भान होता है ये इदम् वास्तविक रजत के साथ तो संश्लिष्ट नहीं है क्योंकि रजत तो है ही नहीं संश्रिष्ट रजत के साथ नहीं होने पर भी रजत के साथ संश्लिष्ट हो करके भान होना इसको कहते हैं आधार अधिष्ठान का वो सामान्य अंश जो कि भ्रम काल में अध्यस्त के साथ संश्लिष्ट हो करके भान होता है इदम वास्तविक सुक्ति का है किंतु भ्रम काल में रजत के साथ संश्लिष्ट हो करके भान होता है इसको कहते हैं आधार और हो गया अध्यस्त इसी प्रकार के यहाँ आत्मा और जो अहम कह देंगे और तीसरा हो गया सुखी दुखी इत्यादि आत्मा हो गया अधिष्ठान इसका ज्ञान हो जाएगा तो सुखी तो नहीं होगा अहम अभी सुखित्व तो के साथ संश्लिष्ट होकर के आत्मा का सामान्य अंश भान हो रहा है तो ये हो गया आधार अंश इसी को यहाँ अध्ययन शब्द से कहा जाए सामान्य अंश जो की ब्रह्म काल में भान होता है ये भी कल्पित है कल्पित तो क्यों कहते हैं क्योंकि अध्यय के साथ संश्लिष्ट है नहीं तो इदम, इदम वास्तविक है कौन सुक्ति है तो वास्तव इदम कहने से वह सुक्ति का अंश है किंतु संश्रिष्ट हो गया इसलिए कल्पित तो हो गया ये पूर्वाध का अर्थ हुआ ये जो सामान्य रूप से जो बोलती है सामान्य रूप से सब सबके साथ अर्थात अन्वय होता है इसको सामान्य कहते हैं सभी के साथ गया इसलिए सामान्य कहते हैं। और में कहते हैं भावापि भाव अध कल्पिता यहाँ अध का अर्थ स्व सत्यया यहाँ अधमाना ऊपर में अद्वयन था सामान्य अर्थात तो आत्मना भावी कल्पिता अर्थात तो ये आत्मा के द्वारा यही भाव भी कल्पना हुआ है अर्थात ये जो नाना पदार्थ तो दिखते हैं वो किसके द्वारा कल्पना होता है क्योंकि सत्ता के द्वारा ही कल्पित होता है रज्जु के रज्जु के सत्ता से ही ये सब नाना रूप भाव दिखते हैं क्योंकि आप भाव को असद कह दिए जो असद होगा वो अधिष्ठान असद होता है तो प्रश्न हो जाएगा कि सद अधिष्ठान के द्वारा असत सब कैसे कल्पित तो होंगे इसको स्पष्ट करते हैं सद अधिष्ठान के द्वारा ही असत कल्पित तो होते हैं जो असत में सर्पो में जो सत्ता और स्फूर्ति दिखता है कहते हैं सर्पो अस्ति, सर्पो भाति ये अस्ति भाति किसका है कहेंगे वो तो रजू का ही है तो इसी प्रकार कहते हैं अद्वयन है अर्थात अधिष्ठान है भावा कल्पिता इससे उसी के द्वारा ही कल्पित होते हैं है तस्मात्वता शिवा अद्वैता अर्थात अधिष्ठान का जो वास्तव रूप है अद्वितीय जो कहते हैं एकम एव अद्वितीय वही अद्वैयता उत्तरार्ध में जो अद्वय अद्वय है वो अधिष्ठान आत्मा को कहता है पूर्वार्ध में जो अद्वय है वो जो सामान्य अंश जो की भ्रम में भान होता है घटसन पटहसन करके जो आता है इसलिए अद्वैयता सिवा अद्वैता के लिए एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए सर्व कल्पना अधिष्ठान ये जो अद्वय है वो सर्व कल्पना अधिष्ठान है अर्थात तो ये आत्म रूप स्वरूप ऊपर में जो अद्वय हो गया हो गया आधार नीचे में जो अद्वय हो गया हो गया अधिष्ठान ये दोनों अलग अलग है अच्छा। आगे टीका में भावा भावा का अर्थ व्यावृता विशेषाह शोक में दे भावे ही, भावे ही का अर्थ भाव पदार्थ तो कौन है व्यावृता जो माला है वो भूचित्र से अलग है दंड से अलग है जलधारा से अलग है सर्प से अलग है ये विशेष से परस्पर से भिन्न है विशेषाह तेज व्यभिचारित्वाद असंतो रज्जु सर्पवत ये सब जो भाव पदार्थ है भाव पदार्थ अर्थात अभी आत्मा में भाव पदार्थ घट पट नदी पर्वत ये सब भाव पदार्थ तेज व्यभिचारित्वाद असंत वो सब असत है क्यूँ सब व्यभिचारी है कैसे कहते रज्जु सर्पवत जो सर्प है वो माला नहीं है जो माला है वो भूचित्र नहीं है इसी प्रकार जो घट है वो पट नहीं है जो पट है वो नदी नहीं है ये व्यभिचारी होने से ये सब असत है और अद्वयम जो पूर्वार्ध में अद्वय कहा गया अद्वय का अर्थ शुद्ध चैतन्य है वो जो सामान्य अंश सा। अर्थात तो ब्रह्म काल में शुद्ध चैतन्य संश्ष्ट होकर के दिखता है घट सन कहते हैं ये जो सन दिखता है उसको अद्वय शब्द से कहा गया कहते हैं अद्वयम अनुवृत सामान्य जो अनुवृत्त हुआ है शब्द में विशेषाकार अभी एक हो गया सामान्य एक हो गया विशेष तो कहते हैं विशेष विशेषाकर वस्तुभूत घटपट नदी पर्वत इत्यादि और सामान्य च सत सत सत हो करके ये जो दिखता है च अयम अयम कौन आत्मा तादृश ये दोनों प्रकार से अयम आत्मा चौदह नंबर टिप्पणी दिया क्या अव्यावृत विशेषण न्यावृताकार व्यावृताकारा व्यावृताकारा आकार चाहिए वो होना व्यावृताकार हो कारो दिया आ, कारा होना चाहिए व्यावृताकारा घटादयो विशेष व्यावर्तनते अनुगत विशेषण अनुगतम सामान्य गोत्वादि व्यावर्तते अच्छा टीका में जो अयम अयम कहने से आत्मा अव्यावृत और अनुगत ये आत्मा व्यावृत नहीं है घटपट नदी पर्वत से परस्पर से व्यावृत है आत्मा इस प्रकार की नहीं है और ये जो सद अंश वो सभी में अनुगत है ये जो अनुगत सद अंश है वो कल्पित है कहते हैं कि आत्मा जो है वो अनुगत नहीं है अनुगत जो अनुगत है वो कल्पित है इदम अंश जो सब में इस प्रकार यहाँ सद अंश घटासन पटासन पर्वतसन कहते हैं ये कल्पित अंश है इसलिए आत्मा को कहते हैं कि ये तो अनुगत अर्थात ये ब्रह्म काल में अनुगत रूपेण ये भान नहीं होता है ये तो अनुगत जो अनुगत रूपेण भान हो रहा है वो नहीं है इसलिए वो कैसा है कहते हैं पूर्ण सत्ता चिद एकता न तो वो पूर्ण है पूर्ण अर्थात आनंद रूप है क्योंकि परिच्छेद से आनंदत्व का भान, आनंद का भान नहीं होता है पूर्ण अर्थात आनंद रूप है और सदर्चित एकतानो एकतानो एकता अर्थात एक, एक रूप उसमें कोई व्याधा तो नहीं है सन आत्मा एव तो अव्यावृत अननुगत ये पूर्ण सत्ता सत्ता कहने से सत या तन प्रत्यय स्वार्थ में हुआ सत चित सत चित पूर्ण पूर्ण अर्थात आनंद एकता न एकता ननु विस्तार है घया अर्थात एक, एक तो रूप सन इसी प्रकार के होता हुआ आत्मा एव मुढ़ अभिवेकी भी मोह महात्म्या तो कल्प्य <fellowship> आत्मा अभिवेकी लोगों के द्वारा मोह के चलते मोह महात्म्या मोह बसात मोह का महात्म्य महात्म्य अर्थात उसका बल मोह का बल से उसका महात्म्य अर्थात उसका बल कहते हैं तो मोह का बल से अभिवेकियों के द्वारा ये तो आत्मा ही कल्प्यते कल्पना किया जाता है दो प्रकार के कि सामान्य है एक विशेष है। जैसे अनेक गो हो गए खंड मुंड कोई लाल रंग हो गया कोई श्वेत हो गया कोई काला रंग हो गया कि सभी में गो तो है तो इसी प्रकार की कहते हैं सभी में सत सत सत अनुगत होता है और घटा पटा नदी पर्वत विशेष है ये दोनों रूप कल्पित तो है ये आत्मा ही इस रूप से कल्पित तो होता है अभिवेकियों के द्वारा जितना जितना विवेक होगा सर्वत्र कहेंगे ये तो आत्मा ही है आत्मा इस रूप से कल्पित तो है ये शुरू शुरू में इसका फल इतना दिखेगा नहीं कहेंगे हम कहेंगे ठीक है आत्मा सब कुछ है आत्मा ही सब रूप से कल्पित तो हुआ है इससे हमको क्या वास्तविक लाभ होता है हमको तो जैसे होना है ऐसा सब होता है ये शुरू शुरू में ऐसा लगेगा किन्तु जितना जितना धीरे धीरे ये गहरा होगा उतना उतना पहले क्या होगा ना तो अर्थात तो जो स्थिति में पहले दुखो कष्ट इत्यादि होता था वो स्थिति ऐसे बना रहेगा किंतु वो दुख कष्ट और नहीं होगा पहले ऐसा करना है ऐसा नहीं करने से नहीं होगा ये पहले स्थिति रहेगा तो जब ये आत्मतः तो धीरे धीरे निश्चय होगा तो हाँ ऐसा कर दिया जाए वो चलो कर देते हैं ऐसा अर्थात तो वो और कहते हैं वो जो दृढ़ता है नहीं होने से नहीं होगा ये और नहीं रहेगा कोई बाधा आ जाएगा तो क्या ठीक जाने है जाने दो किंतु अविद्या दृढ़ अवस्था में बाधा आ जाएगा तो महान अर्थ होगा तो कहेगा ये जो आता है ना ध्यात वो विषयान पुष संग सुप जायते संगात संजायत काम काम क्रोधो भी जायते काम बाध जब हो जाएगा क्रोध होगा क्रोधात भगवती सम्मोह सम्मोह अर्थात तो विपरीत विचार करेगा और सम्मोहत स्मृति विभ्रम जो सब स्मरण था क्या मतलब विधि है क्या निषेध है सब विस्मरण हो जाएगा और स्मृति बुद्धिनाश बुद्धि ही करता है और बुद्धि का मार्ग दिखाने वाले हमारा स्मृति होता है स्मृति में संस्कार अगर हम बना हुआ है कि क्या कर्तव्य क्या निषेध है स्मृति नाश हो गया अभी बुद्धि अंधा है अभी क्या करेगा वो गिरेगा गाढ़ा में बुद्धि नाशा प्रणशील में तो ये जो स्थिति अर्थात जितना, जितना जितना ज्ञान का समीप हो जाएंगे ये सब स्थिति नहीं आएगा क्योंकि उसका वो स्मरण रहेगा कि क्या विधि है क्या निषेध है बाधा आ गया तो कहेगा शिव नहीं चाहते जाने दो तो ये अंतर आएगा शुरू शुरू में आगे और अगर चलेगा उसका अगर प्रारब्ध होगा आगे तो धीरे धीरे जैसे पंचम भूमिका इत्यादि में जाएगा वो तो व्यवहार से ही हट जाएगा फिर और बाधा का बाधी कहाँ है तो कम से कम जितना नजदीक होगा इन निर्ध्यासन अवस्था में भी ये सब का बल बहुत क्षीण हो जाएगा तब वो कहेगा शिव नहीं चाहते तो नहीं होने दो ये नहीं हो पाएगा ठीक है तो ये कहेगा सर में ये पीड़ा हो रहा है दांत में पीड़ा हो रहा है जा सकते हैं तो जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं तो ठीक है नहीं होगा हो। तो नहीं होगा इस प्रकार के लिए तो ये मतलब ये थोड़ा थोड़ा तो थो उसका लाभ पता चलेगा और और लगे रहेंगे और लगे रहेंगे फिर उसका लाभ और पता चलेगा जितना जितना ये सब सुखो दुखो घट जाएगा धीरे धीरे पहले पहले तो लाभ पता नहीं चलता क्योंकि थोड़ा लंबा समय चलने से उसका लाभ पता चलता है और इसका लाभ अधिक पता चलता है अगर हम वेदांत में लगे रहें और हमको बाधा अधिक आ रहा है स्वास्थ्य ये हो गया तो कठिनाई हो गया रहने के लिए स्थान नहीं है वो नहीं है ये जुगाड़ नहीं हो पा रहा है ये नहीं हो पा रहा है ये सब बाधा तो अगर हम लगे रहते हैं देखेंगे वो सब बाधा का धीरे धीरे इतना महत्व नहीं रहेगा ठीक है जैसे हो चलो इसमें लगे रहेंगे धीरे धीरे उसका फिर फल दिखता है अच्छा, मुढ़ेर अवकल्पिय न वस्तु तो सामान्य विशेष सा भाव अस्ति। वास्तविक कोई सामान्य विशेष ऐसा भाव ये नहीं है ये तो केवल अभिवेक के चलते ये कल्पना होता है परस्पराश्रय ये वास्तविक के सामान्य विशेष सा कि नहीं परस्पर आश्रय है जैसे हम कहते हैं कि घटत्व सामान्य हुआ घट विशेष हो गया तो अभी आपको घटत्व ज्ञान होने से घट ज्ञान होगा नहीं तो इसको घट क्यों कहेंगे हमको घटत्व दिखा कहें घटत्व का ज्ञान कैसे होगा घटत्व का लक्षण घटत्व तो हो गया सामान्य सामान्य का लक्षण क्या है नित्यम एकम, एकम, एकम अनेक अनुगतम घटत्व सकल घट में रहेगा तो घटत्व का ज्ञान तभी तो होगा अगर सकल घट का ज्ञान हो तो नहीं तो अगर घटत्व सकल घट में नहीं रहेगा तो एक घट होगा जिसमें घटत्व नहीं है तो आप किंतु मान के चलते होंगे कि सकल घट गट में घटत्व रहेगा तो एक जगह में घटत्व दिख जाएगा आप कह देंगे ये घट है क्यों कह दे घटतत्व जहां दिखेगा वो घट होगा कहीं तो आपको ऐसे कैसे पता चला कहेंगे हम सकल घट देखे हैं जब तक तो सकल घट नहीं देखेंगे सकल घट में घटत्व तो रहता ऐसे नहीं कह पाएंगे और घटत्व तो का ज्ञान अगर नहीं होगा ये घट का ज्ञान कैसे होगा इसलिए सकल घट्ट तो का ज्ञान होने तो से घटत्व का ज्ञान घटत्व का ज्ञान होने से घट का ज्ञान ये अन्यश्रय इसको दे दिए हैं टिप्पणी में पन्द्रह नंबर टिप्पणी देख लेख सकते है तो परस्पराश्रयवादी अर्थ है आगे ठीक है विशेषाणाम असत्य कथम सत्व न सूर्व पक्ष कहता है इसे विशेष अगर असत्य हो गया नदी पर्वत घट पट गृह मंदिर ये सब असत्य हो गए ये सब सत्य रूप से व्यवहार कैसे होते हैं हम लोग सभी कहते हैं घटसन पटसन सिद्धांत कहता है कि सत्ता तादात्म कल्पित्वाद तेषा सत्व व्यवहार उपपत्ति सत्ता तादात्म्य न है जब कहता है कि सर्प देख करके रज्जू में आकर के कहता है वहाँ सर्प है ऐसा कहता है ना वो है उनसे किसका है रज्जू का कहते हैं कि ये जो रज्जू का सत्ता है वो सत्ता का तादात्म्य अभी सर्प के साथ करके कल्पना करता है सर्प को जब सर्प को कल्पना करता है तो रज्जु सत्ता के साथ तादात्म्य करके कल्पना करता है इसी प्रकार की घटो नदी पर्वत ये सब का कल्पना करने का समय में आत्मा का सत्ता के साथ तादात्म्य करके कल्पना करता है जब घटक का कल्पना करता है सन घट तादात्म्य करके ही कल्पना करता है ऐसे तो को कहते हैं सत्ता तादात्म्य न सत्ता अर्थात सत्य सत्ता जो नया वाला सत्ता नहीं है इस वार्थ में तल हुआ है यहाँ सत तादात्म्य न कल्पित्व तो जब भी कोई पदार्थ कल्पित होता है तो उसका अधिष्ठान का सत्ता को ले करके ही कल्पित होता है तेसम सत्व व्यवहार उपपत्ति इसलिए विशेषाण विशेष जो घटपटन आदि पर्वत तो ये सब रूप से व्यवहार हो जाते हैं इसको श्लोक में कहा भावापि भावी अद्वय न्ध में अद्वय शब्द का क्या अर्थ था अधिष्ठान आत्मा इसी के द्वारा ही सब भाव कल्पना होते हैं आगे टीका में अनुगत सत्ताकारेण कल्पिता सत्व व्यवहारा भवं शेष अनुगत जो सत्ता है सत्य तद तो आकार यहाँ अनुगत अर्थात जो संश्लिष्ट अंश अनुगत होने से सदव्यवहारा भवंती अनुगत जो होता है संश्लिष्ट होकर के अनुगत होता है तो अनुगत सत्ता कारण कल्पिता व्यवहार सत सत्व व्यवहारा भवंती अधिष्ठान का वास्तव सत्व है अनुगत हो गया सब मतलब कल्पित होकर के उसके साथ मिलकर के सब सत्व व्यवहार हो जाते हैं आगे टीका विशेष कल अखंडेकस वस्तुन सिद्धे निरोधार दुस्साधन उचित में फलित आह इतनेशेष कल विशेष साम भाव भी है, फोने से अखंड एक सत् वस्तु सिद्धे अखंड एक वस्तु सिद्धे वस्तु अखंड है एककरस है उसमें कोई सामान्य विशेष भाव नहीं है ऐसे सिद्ध होने से देर निरोधाधे दुस्साधन जो एक ही अद्वितय वस्तु रहा उसमें सृष्टि प्रलय कहाँ आएंगे ये सब दुस्साधन सिद्धांत कहता है उचितम इति फलित श्लोक में कह दिया तस्मात अद्वैता शिवा इसलिए शिवा शिवा तत्कल्याणकारी मंगल क्या है अद्वय यही वास्तविक मंगल थे अच्छा ठीक है आज यहाँ तक पूर्णमत पूर्णमित पूर्ण पूर्ण दश्यसे पूर्णश